अद्वैत दर्शन योग से नमस्कार है आगे ना? आप करने क्या जा रहे हैं उपदेषा को नमस्कार किया और उपदेष्टा के द्वारा उपदिष्ट जो पदार्थ है क्या अद्वैत दर्शन रूपी जो यो इस योग को भी हम नमस्कार साध कर साधिता शुद्ध ब्रह्म से अभिन्न गुरु परंपरा पृथ्वी चीज को का नमस्कार पहले हो गया और आप उनके द्वारा प्रदत्त जो साधन रूपा है अद्वैत दर्शन उसको भी नमस्कार साध्य और साधन दोनों को नमस्कार जैसे आप बैठते हो गाड़ी में तो क्या करते हैं लोग जो ड्राइवर तो तुम करो ना करो ड्राइवर तो पहले उसको को नमस्कार करेगा भैया सही रहना अगर ब्रेक डिल होना नहीं गड़बड़ नहीं करना वो तो गाड़ी मैया को, तो को पहले नमस्कार करता है फिर कहा जा रहे बद्री तो बद्री की जय हो करेगा साध्य की जय साधन की जय तब सारा काम सही चलता है गाड़ी तो गड़बड़ा जाता है ना संसार में भी हो लोग व्यवहार में देख रहे हम करे तत्व यहाँ पर भी समझिए हम केवल गुरुजनों की नमस्कार करते इतने से नहीं हमें अपने साधन के प्रति भी निष्ठा श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए अत साधन को नित्य प्रणाम करना है कितने उस साधन को अद्वैत दर्शन योग से नमस्कार उसकी स्तुति के लिए हम उसको भी नमस्कार कर क्या है वो साधन अद्वैत दर्शन योग कभी तो योग नाम से प्रसिद्ध है स्पर्श नश अर्थात संबंध न कदाचित किसी के भी साथ किसी भी काल में किसी भी देश किसी भी वस्तु के साथ जो संबंध नहीं है जिस योग का उस योग को हम कहते हैं अस्पृश योग अर्थात ब्रह्म स्वभाव एव एक ब्रह्म ही ऐसा चीज है जो कालतः देश वस्तुतः परिचिन नहीं है काल का संबंध नहीं दिशा का संबंध नहीं वस्तु का भी संबंध नहीं कें चित्त मैंने वस्तु कदाचित दोनों का बोधक के काल और नीरोध समाधि एवं कार्य ब्रह्म स्व एवं क्यों कह रहे निरोध समाधि को भी व्यावर्तन करने निर्विकल्प समाधि का भी जो लक्ष्म है ब्रह्म उसको यहाँ लेना है निरोध समाधि रूपी को नहीं और ब्रह्म ही ब्रह्म अद्वैत दर्शन रूपेण है क्योंकि तो ये जयता ब्रह्म ही ज्ञान से अभिन्न और ज्ञान क्या अद्वैत ज्ञान यही हमारा साधन है यही जो है अद्वैत वेदांत है यह साधन स्वयं से अभिन्न है ब्रह्म स्वभाव एव वही नाम ये दो चीज क्या है ये दोनों अभ्य ब्रह्म विधान अस्पर्श योग प्रसिद्ध अर्थक है ये दोनों मात्र ब्रह्म विदाओं में ब्रह्म वेत्ताओं में ही ब्रह्म विधान एवं मध्य अस्पर्श योग इत्यम प्रसिद्ध है इसको अद्वैत दर्शन को अस्पर्श योग नाम से प्रसिद्ध अन्य लोग इसको नहीं समझते हैं न जानते हैं न इस नाम से जानते हैं उस चीज को पहचानते नहीं इस चीज अस्पर्श योग नाम से अद्वैत वेदांत जो ब्रह्मविता लोग है ही लोग इस अद्वैत दर्शन को अस्पर्श योग नाम से जानते उन्हीं में प्रसिद्धि है सच सर्व सत्य सुखो भगवती और ऐसा ही जो अद्वित दर्शन है स्पर्श योग है ये कैसा है कभी सर्वसत्व सुखो भगवती अत्यंत सुख साधन विशिष्ट यथात जैसे देखो तब है ये क्या है कोई सकता है किसी ने किसी को सुख प्रदान करे लेकिन को सुख प्रदान करने वाला नहीं है, है देखिए आप इनको ले जाओ गई बाहर तो बड़ा मुश्किल करते हमको ए सी कार चाहिए एसी का चाहिए गर्मी लगेगी ना में अभी तो गर्मी लगेगी वो नहीं कर सकते। दो मिनट के लिए पंखा बिजली चली गई तो सब अरे क्या हो गया परेशान और ऐसे भी है जो 24 घंटा ना बिजली ना पंखा ना कुछ बह रहे तपस्या तो उनके लिए सुखा हुआ भले ही है लेकिन आपके लिए नहीं है अत तब आज जितने भी निशागरे संसार में किसी ने किसी को सुख देने वाला भले ही होगा लेकिन सभी को सुख प्रदान करने वाला नहीं किंतु ये जो अद्वैत वेदांत है सभी को वास्तविक आनंद आदर मुक्ति को प्रदान करने वाला होने से सर्व सुखावा सभी को सुख प्रदान करने वाला इसी ने समझाने के लिए कहा कश्चित अत्यंत सुख साधन विशिष्ट होती कोई न कोई ऐसा भी होगा अत्यंत सुख साधन से विशिष्ट भले होगा तो भी वह दुख रूप क्यों यथात दृष्टांत समझो जैसे की तप है सुग साधन उत्कृष्ट सुग साधन उत्कृष्ट है ऐसा किसी के प्रति भले ही हो सब के प्रति होता नहीं अयंत न तथा और ये जो स्पर्श हो गए वैसा नहीं है सुंदर ही फिर कैसा है सर्व सत्ता नाम सुख सकल जीवों को सुख प्रदान करने वाला सबसे यहाँ पर अंत जीवात्मा अंतरणावचि जीवात्मा सकल जीवों को सुख प्रदान करने वाला कश्चित विषय उपभोग सुखो न हिता अयम तो सुखो हितश्चर और दूसरी बात इस संसार में हम देख रहे हैं कश्चित विषय उपभोग कभी कोई कोई ऐसा भी विषय उपभोग जो है सुख प्रदान करने वाला होता है लेकिन वो आपके लिए हित नहीं होता सुख तो प्रदान कर रहा है लेकिन हितकारी नहीं कोई कोई ऐसा विषय उपभोग भी है जो सुख तो दे रहा है लेकिन वो हित का हित में नहीं है जैसे जो है आप खाए पिए खाते पीते है भोजन पानी सुख तो देता है भूख मिटा दिया बड़ा प्रसन्नता बढ़िया नींद आई कितनी अच्छी लगती है तो वाला नहीं है। तो धीरे धीरे शरीर को जाता है। हम है? हम रोटी को खाते हैं इन रास्तों में तो रोटी हमें खा जाता है जीर्ण शीर्ण करके नष्ट कर न खाओ तो मुसीबत प्राण टिकता है तो रज्जू है यहाँ फसे न खाए तो मरे खाए तो मरे दोनों तरह से मरे मरना तो है जा नियम बच तो सकते है नहीं इसलिए वो सुख प्रदेश तो है लेकिन हमारा हित वाला नहीं है जितना भी खाओ यदि कोई कहे दोनों टाइम छप्पन प्रकार लग खाऊंगा तो मुक्ति मिलेगा तो नहीं मिल सकता ठीक है बढ़िया खाएंगे पिएंगे मोटे तगड़े रहेंगे लेकिन जो है मुक्ति तो मिलने वाला है सुख जरूर है लेकिन वो हित नहीं अयंत सुखो हित और स्पर्श कैसा है सुख भी है और हितात्मक भी है नित्यम अप्रचलित स्वभाव क्यों भाई क्योंकि नित्य ही अप्रचलित स्वभाव वाला होने से ये हित रूप अविनाशित स्वभाव है प्रचलित मैंने विकृत हो जाना विकार को प्राप्त होना विनाश को प्राप्त होना ऐसी अप्रचलित मैंने अविनाशित स्वभाव वाला है अतएव नित्य रूप वाला होने से ये हित भी है ठीक है सुख भी है हित भी है लेकिन उसको अपनाने के बाद विवाद हो जाए तो फायदा गया जैसे कोई समझे है भाई लक्ष्मी सुख भी देती है और हमारा हित का जो विषय है ये लक्ष्मी में को कोई गाड़ी चलती नहीं जीवन ही नहीं है ना आजकल का जीवन जो है लक्ष्मी की चलना मुश्किल हो गया लोगों का इधर सुख भी हित भी है किन्तु तो जिसके पास है उसके लिए विवादग्रस्त हो जाता है जहाँ है वही विवाद अनेक प्रकार के लोग उसमें जुड़ जाएंगे मेरा मेरा मेरा कसोट देंगे सब लड़ाई झगड़े पैदा हो जाते जहाँ धन है वहाँ विवाद जरूर निर्विवाद धन तो होता ही नहीं गुरु का धन चले आपस में लड़ता कहा लड़ रहे हैं सब चलिए और कुछ नहीं जो आप अकेले माने ना चेला है ना ट्रस्ट है ना कुछ अकेला ठीक है आपने मरने के बाद आपके पीछे विवाद हो जाएगी आप धन छोड़ जाओगे तो सुख है हित सब है लेकिन कभी न कभी विवाद को पैदा करता ही और ये कैसा है अविवादो और ये जो स्पर्श हो गए किंचा अविवाद विरुद्ध वजन विवाद पक्ष पक्ष परिग्रह नस्मिन नीति दे सौ विवाद विरुद्ध कथन करना का नाम विवाद है पक्ष और प्रति पक्ष को प्रतिग्रह करके विरुद्ध में बोलने का नाम विवाद है ऐसा विवाद जिसमें नहीं है उसका नाम अविवाद सो अविवाद उसको अभिवाद करते हैं। ये आस्पर्श हो अभिवाद रूपा है अस्मात वो अविवाद रूप क्यों है यह तो अविरुद्धा ये दृश्य होगा देश का क्यूँकी उसका कोई विरोधी नहीं कौन इसका विरोध करेगा कि कौन अपनी आत्मा का विरोध करेगा इंगी जो विरोध करने वाले का भी आत्मा अद्वैत दर्शन है न ये अद्वैत दर्शन जो है आत्मा ही है ब्रह्म ही है अभी बोला ब्रह्म स्वभाव बोला है ये जो अभिष्ठ दर्शन है ज्ञान रूपा ये वास्तव ब्रह्मस्वरूप ही है से अभिन्न है ब्रह्म ही है और जो ब्रह्म है सब आत्मा है इसे जो विवाद खड़ा करने का जो चाहता है ये विरोध करना जो चाहता है उसका भी आत्मा है, तो अपनी आत्मा का विरोध कर लेगा क्या कोई अपनी आत्मा का निराकरण कर सकता है क्या, क्या? स्व से बिन्न सकल वस्तु का निराकरण हो सकता है स्व का निराकरण कोई कर नहीं सकता अगर विरोध करने वाले का भी आत्मा ही होने के कारण विरुद्ध हो, कौन होगा इसलिए आत्मा का को कोई विरोधी नहीं है ये तो वह अवरुद्ध इसलिए ही वह जिसलिए कि अत्यंत विरुद्ध है नहीं कसिचित आत्मप्रकाश विरुद्ध भवती क्योंकि आत्मप्रकाश प्रकाश जनक किसी का विरोधी नहीं है और न कोई आत्म का विरोधी हो सकता है योग आपका मार्ग है न वह संप्रदाय से आगत है यह ईदृश योगोदेश उपदिष्ट शास्त्री शास्त्र नमा प्रणमा तर्थ जिस शास्त्र के द्वारा एकादश मार्ग का उपदेश कर दिया गया है उस शास्त्र को मैं नमस्कार करता हूँ प्रणमा कहते हैं कि भाई आप अपने आप के मत को अविरुद्ध और अविवाद कर दिया इस बात आपका द्वैत जो है ना अविरुद्ध और अविवाद है और विवाद है ये आपको हुआ बताइए कैसे कदम द्वैत अंतर द्वितीय विरोध कैसे करते हैं एक नमूना ले लो हर बात तो मैं जाने की जरूरत नहीं है वो क्या क्या बोलते हैं छोटी सी बात देते कार्य उत्पत्ति को लेकर वो जब कहते हैं भूतस्य से जाति मंदी के चिरे वही अभूतिया पर धीरा विवधन तक कोई पद है भूत की उत्पत्ति होती है विद्यमान वो भूत में विद्यमान विद्यमान का सत्य ही उत्पत्ति है पहले ही जो मिट्टी में घट है वो विद्यमान घट कोई उत्पन्न हो गया कहता है वो हम कहते हैं यदि पहले से विद्यमान क्या करेगा वो पहले से घट है वहाँ उत्पन्न क्या करोगे विद्यमान उसको कोई उत्पन्न तो कर नहीं सकता आप जैसे विद्यमान है वर्तमान में सचेर लंबा चौड़ा अब कहते मैं आपको पैदा कर दूंगा कैसे करेगा भाई अरे हम तो पहले से विद्यमान आप क्या तुम पैदा करोगे विद्यमान को कोई उत्पन्न नहीं कर सकता उसको ये कहना चाहिए अन अभिव्यक्त था उसका विरोध करूंगा तब तो बात अलग लेकिन वो ऐसा नहीं कह रहा है ये विराट मध्य मिट्टी का हमें घट अन्यक्त दिशा में है उसको हम अवय संशेषकर व्यवस्थित करके मिथ्या उत्पत्ति का कथन कर रहा हूँ क्योंकि अभी वो मिट्टी ही है उत्पत्ति और कुछ नहीं वो मिट्टी के अवयव जो पिंडकार था वो पिंड आकार बदल दिया आकार दे दिया दूसरी आकार दे दी पहले धूल आकार में था उसे पानी डाला चिकना मिट्टी मिलाया उसको मथा उसको जो पिंडाकार बना दिया मैंने केवल का के सन्निवेश विशेष रूपा जो आकार है उसको हम बदलते जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे मिट्टी अभी भी है तब भी है हमेशा ही इसलिए अनिव्यक्त को अभिव्यक्त भी नहीं कर रहा अनिव्यक्त है उसका अभिव्यक्त करने भी बात नहीं वो केवल अभी मिट्टी है ऐसे अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति मान लो तो भी मुश्किल होगा क्या कारण रूपेण अभिव्यक्त हुआ है वो कारण अभिन्न रूपेण अभिव्यक्त हुआ प्रश्न उठेगा ना भिन्नवे नभिव्यक्ति मानोगे अभिन्न अभिव्यक्ति मान हो गए कारण से अभिन्न तो अभिव्यक्ति आपका हो गए कि किंत अभिव्यक्ति स्वरूप कर प्रश्न उठेगा तब आपको कहना पड़ेगा मिथ्या स्वरूप और फिर आस्था है कारण से अभिन कार्य अभिव्यक्ति है क्या कहना पड़ेगा ना वे केवल वाचारिकारो नाम दे और कुछ नहीं इसमें पहुँचना तो ही पड़ेगा मैंने आप इस सारी ये सब सबके विकल्प है विभिन्न मतों का जो विद्यमान की उत्पत्ति कहने वाले विद्यमान की उत्पत्ति में अनेक विकल्प आ जाते हैं उन सब को रक्षण करके संकेत कर दिया कुछ लोग विद्यमान की उत्पत्ति मानते है जो भी असंभव है ठीक दूसरे वर्ग के दूसरे ने कहा नहीं असत कार्यवादी खड़ा हो गया जो सत्कारी है वो असत कार्यवादी खड़ा होकर नहीं महाराज अविद्यमान की उत्पत्ति होती है हरताल पहले घटा भाव था घटा भाव से घट पैदा हो गया नहीं है इसको आएंगे ये दोनों ही बात ठीक है इस प्रकार से अभूत अपरे इस प्रकार से धीरा परस्पर में बदनता परस्पर विवाह करते हुए धीर लोग होते हैं एक दूसरे को जीतना चाहते है वास्ते विवाह करते हुए एक दूसरे को जीतने की प्रयास करते भाष्यकार करते है देखिए इसकी व्याख्या देखते है परस्पर विरुद्ध उच्चते जो है परस्पर किस प्रकार विरोध कथन करते है कुछ भूत विद्यमान जात उत्पत्ति विवादी के वही संख्या न सर्वेव दि विद्यमान पहले प्रकृति और विद्यमान प्रकृति का ही कार्य रूपे सारा जगत की उत्पत्ति होती है ऐसा कथन करते है कुछ लोग कौन के विचार नहीं है जिसलिए सर्वे द्वेत नहीं क्यों नहीं क्योंकि अन्य कुछ ऐसे भी है द्वैधी तो क्या कहते हैं अभूतस्य अविद्यमान जो विद्यमान नहीं वो उत्पन्न अभाव से उत्पन्न कौन कहते हैं जे अपरे अपर शोध्य वैशेषिक नहीं आये का वैशेषिक और नही आय तो अपने आप को जीवन दिमानी नाज्ञा बुद्धि अपने आप को को मानते हैं अपने आप बहुत बड़े ज्ञानी विद्वान मानने वाले लोग हैं आपको परेशान करने वाले लोग नहीं आए गर्वे जीवन दाज्ञा किसने अभाव से भाव की उत्पत्ति और उसने का भाव से भाव की उत्पत्ति होती है लेकिन आश्चर्य होता है प्रकृति नित्य है उसे उत्पन्न वस्तु सबा नित्य रहेगा ये कैसा हो गया परिणामी होता होगा वो अभिकारी प्रकृति उतनी ही रहेगी ना कि घट जाएगी प्रणाम होने से घटती बढ़ती है नहीं वो तो उतनी ही रहती है मैंने विकार नहीं हुआ ना उसमें कुछ भी विकार होता है तो बढ़ना घटना होना चाहिए ना बढ़ रहा है ना घट रहा है ना कोई फर्क नहीं पड़ रहा वैसे, वैसे में रहती है और ऐसे रहते हुए उसे विषमता आ गया और आने के बावजूद भी उस में कोई बिगाड़ नहीं हुआ ये सब बातें समझ में नहीं आती बिल्कुल उनका विचार अनुरूप नहीं महसूस होता स्वयं बताएंगे देखिये वो लोग परस्पर विरोध करते का मतलब क्या एक दूसरे को जीतने में लगे हुए ये हम उनको करके वो इनको परीत रहे आपस में लड़ाई चलते रहता है तेरे विरुद्ध वा पक्ष प्रतिबोधम कुर किस प्रकार से उन लोगों के द्वारा वृद्ध कथन के माध्यम से परस्पर पक्ष का प्रतिषेध करते हुए वास्तव ने क्या बात को लक्षित किया है कौन सी ऐसी बात को लक्षित किया जो आपको लाभ प्रदान कर रहा है दो की लड़ाई तीसरे को लाभ होता है ना वो आपस में लड़ बैठे हैं है आपको क्या लाभ हो गया आपको क्या मजा आ गया इसमें है तो बताइए कभी नहीं उन दोनों की लड़ाई से हमारा मकसद हो गया यही तो हमें लाभ है वास्तव अजातवाद सिद्ध हो गया किसी ने ऐसा उत्पन्न हो वैसा उत्पन्न हुआ क्योंकि जिस प्रकार उत्पत्ति कह रहा है उसको उसने खंडन कर दिया उत्पत्ति हुई इसने खंडन कर दिया इससे मतलब उत्पत्ति नहीं हुई हुई होती है कथन सही होता ना अब एक का भी कथन सही नहीं आपस में सब एक दूसरे खंडन कर डाले इसका मतलब क्या हुआ उत्पत्ति नहीं हुई हमारी मस्जिद हुए की नहीं हुई हमें लाभ इनसे भूतम न जायते किंचूतम नंक अजाति भूतम किसे विद्यमान की उत्पत्ति कथन करने वालों के खिलाफ नहीं आए कहते कद्यमान पहले सही है तो उसकी उत्पत्ति क्या करोगे तुम भूतम न जाते नहीं आये करने के खिलाफ जो विद्यमान है उसको उत्पन्न करने का कृष्टि नहीं उसकी उत्पत्ति का कथन ही गलत है उत्पत्ति हो नहीं सकती विद्यमान वस्तु का तब सांझ बोलता नहीं आए भूतम नहीं हो जो कभी है क्या उत्पन्न करोगे प्रद्यापुत्री पैदा होने लग जाए खबुशी पैदा हो जाए शिश में पैदा हो जाएंगे इसलिए अविद्यमान से उत्पत्ति नहीं हो सकता और विद्यमान की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती इसका मतलब क्या विवेदन दो द्वी एव प्रकार विवाद करते हुए अजाति वे लोगों ने अजातवाद को ही प्रकाशित कर दिया है समझो कथन कर दिया है और उनके द्वारा लक्ष्य से अजातवाद को मैं अनुमोदन करता हूँ वेदांति ठीक तो है बहुत अच्छा किया आपने जो आपस में लड़के तय हो गया अजातवार मेरे द्वारा पूरा स्वीकृति है उसके लिए हमारी मुहर लग जाएगी ख्याम मजा तम तईम अनुमोदाम अभिवादम निबोधता वो शिष्या अभिदा अभिवादम में, में इस वेदांत मत विवाद रही थे समझ लो क्योंकि उनके द्वारा ख्यापित प्रकाशित बतलाई गई जो अजातवाद है उसको ही हम लोग क्या करते हैं अनुमोदन कर देते नाम और हम उनके सार किसी प्रकार विवाद नहीं करते अतः हमारा जो सिद्धांत विवाद रूपा सिद्धांत ऐसा आप समझे बहुत तो चालाक लोग लोगों ने दो, लो दो लो भिड़ा लिया और अपना काम निकाल लिया युक्ति यही है युक्ति ऐसी सिद्धि कर रहे हैं सारी चीजें भी शास्त्र ऐसी दूसरी कर चुके हैं सारी बातें कह चुके हैं उसको दोबारा उनके आपसी लड़ाई के द्वारा कैसे हमारा मत सिद्ध होता है वो आपस कैसे विरोधी हैं और कैसे द्वारा उन्हीं के वचनों से वो दिखाने की चेष्टा यहाँ पर किया जा रहा है कई रेगा भाषिका चौथे तरीका का विरुद्ध वजन पक्ष प्रतिषेधन क्रोध भी वरुद्ध के द्वारा अपने विरुद्ध कथनों के द्वारा एक दूसरे का पक्ष प्रतिषेध करते हुए किन खापितम भवती उन्होंने क्या प्रकाशन कर दिया क्या बताया है क्या निश्चय कर दिया क्या सिद्ध किया है बताओ अगर उच्चते गौतम विद्यमान वस्तु नद्यमान आ जाए आत्म जी विद्यमान है वो वस्तु तो कभी उत्पन्न नहीं होता क्योंकि विद्यमान होने से जैसे कि तुम्हारी आत्मा सांखी वालों का आत्मा कुछ उत्पन्न होता है क्या अब विद्यमान जैसे प्रकृति नित्य है विद्यमान है पुरुष उनके यहाँ नित्य विद्यमान है यदि नित्य विद्यमान पुरुष तत्व से कोई चीज उत्पन्न नहीं हो सकता फिर उसी प्रकार से तुम्हारा नित्य विद्यमान प्रकृत से भी कोई बढ़िया दृष्टान्त उन्हीं के दर्शन को लेकर उन्हीं को पचार दिया ये तो विशेषता है सज्जन्म इस प्रकार का कथन करता हुआ जो असत पक्षवादी जो है क्या कर रहा है सांख्य का पक्ष जो सत्कार उसको उसने खंडन कर दिया तथा ठीक उसी प्रकार सांख्य भी चुप नहीं बैठे अभूतम अविद्यमान जाए शिशु विषाण अभूत जैसा विषाणव तो नहीं होता उसी प्रकार से यदि कार्य रूपे न कार्य जो है किसी भी रूप से यदि कारण विद्यमान नहीं है फिर तो उत्पन्न नहीं हो सकता था सिकते शु तैलम जैसा जो है बालों में आप तेल को नहीं निकाल सकते तेल में निकालो क्यूँ ये ना रूपेण तिल में तेल है इसलिए उत्पन्न कर रहा, हो और बालों में नहीं है इसलिए वहां पर निकालते नहीं, इसलिए जो अविद्यमान है ये किंचित रूपेण विद्यमान नहीं है जो ऐसे की कभी उत्पत्ति नहीं हो सकती शिषा विज्ञा समान इसलिए का हेतु दे दिया अनुमान कर रहे हैं दोनों ने अनुमान कर दिया विरोधी अनुमान कर दिया अविद्यमान नहीं बजाय एवं थे। बदन सांख्य ऐसा कहता हुआ सांख्यवादी क्या कर दिया असत्यवादी पक्षम असत जन्म प्रसिद्ध असत्यवादी उनका पक्ष जो असत जन्म है उसको प्रतिषेध कर दिया निवद्धम इस प्रकार करता कथन करते हुए द्वियापी ये दोनों के दोनों द्वी थी अब यहाँ बहुत अधिक लाए हुए तो बाद में उठाएंगे उनको यहाँ पर केवल सांख्य योगी और नए वैशिष्य के चार हाथों से भरे हुए नया एक वैशिष्टिक नहीं कोई तो परमाणु पाकवादी है ना परमाणुवाद को भी लेकर आरम्भवादी है मैंने आरंभवाद और परिणामवाद दो विषय बढ़ा दिया है और वेदांत विवर्तवाद तो परिणामवादी सांख्य योग आरंभवादी न्याय वैशिष्ट में मान इनका आप से विवाद दिखाकर सिद्ध कर दिया परिणामवादी और आरंभवादी, को परस्पर खंडन के माध्यम से अत्य वेदांत विवर्तवा सिद्ध हो गया अजातवाद अन्योन पक्षो सदसुतो जन्मनी अन्योन्य पक्ष या था सज्जन या सज्जन सदसुतोर जन्मनी प्रतिषेदन दर्ते प्रश्यद हुए अजातिम अनुत्पत्तिम अर्थात क्या बयंती साक्षात नहीं बोल रहे हैं वो अर्थात अर्थता हो जा रहा है प्रकाशयति दे बात प्रकाशित कर दिए वास्तव में जगत उत्पन्न ही नहीं हुआ है नहीं ऐसा भी नहीं हो सकता वैसा भी नहीं हो सकता इसका मतलब है ये नहीं जो ऐसा नहीं वैसा नहीं सो है नहीं बात तो खत्म कर दो ये कह रही है। के ऊपर कोई कह सकता है महाराज ठीक है जातवाद सत्य जात असत्य जात, असत जात दोनों का खंडन कर दिया आपस खंडन हो गया बोल दिया आपने स्वीकारति दे दी तो इसी प्रकार से आजाद को भी तो खंडन मान लो सत्य जन्म भी नहीं असत्य जन्म भी नहीं अजन्म भी नहीं ऐसे क्यों नहीं बोलते हो ऐसा हम क्यों करें उन दोनों के द्वारा जो तात्पर्य जो अजन्म है जगत का जन्म यही स्वरूप है प्रत्याख्यान प्रत्या कर सकता है क्या अपने स्वरूप आत्मा का कोई खंडन नहीं कर सकता प्रक्षेद नहीं कर सकता है और अपने आत्मा का स्वरूप क्या है अजन्मत्म अजक कैसे खंडन कर देंगे इसे तई रे वंमा रामिम इस प्रकार से उन लोगों के द्वारा प्रकाश्य मान जो ये अजातवाद है एवम एस्तुमोद हम क्या तो धास्तुका कर करते है पक्ष प्रतिपक्ष ग्रहण है और हम उन लोग विवाद नहीं करते हैं पक्ष प्रतिपक्ष ग्रहण के द्वारा सदस्य अनुपत्तिया परमार्थभूता जातिर वस्तु एवं वस्तु का निषेध द्वारा परमार्थ अस अजाति वास्तविक या पारमार्विक सकते है यह बात कम हम करके स्वीकार कर लेते हैं और उनके साथ पक्ष प्रतिपक्ष ग्रहण करते हुए एक धर्मी में प्रतिवादी और प्रतिवादी परस्पर दोनों को मतों में से किसी भी एक मत को हम समर्थन दे करके किसी के पक्ष को स्वीकार करके दूसरे का साथ विवाद हम करना नहीं चाहते यथात अन्योन्द अभिप्राय जैसे वे आपसे भिड़ रहे हम वैसे किसी बिड़ने वाले नहीं अतः तम विवाद विवाद रही दम आ जाते हैं अस्मा वही हम लोगों के लिए अतः तम अविवादात्मक विवाद तम अविवाद मैंने विवाद रहित है जो स्पर्श योग विशेषज्ञ स्पर्श तम तम मैने वो जो अस्पर्श नाम जो कहा गया था वो कैसा है वो विवाद रहित है और जितने स्पर्शीयोग ऐसा विवादयुक्त था परमार्थ दर्शनम अनुज्ञातम अस्मा परमार्थ दर्शन स्वयं प्रथम अस्पर्श योग है वही हम लोग अनुज्ञात अनुसम हे शिष्या निबोधता अरे शिष्य गणो इसको दृढ़ता पूर्व ग्रहण करें किस चुए ऐसी मान रहे हो इसके लिए पूर्व तृतीय प्रकरणस्थ तीन तारीखा को बीस और बाईस तीसरे प्रकरण का बीस इक्कीस बाईस इन तीनों श्लोकों को एन आ रहे हैं जो कि आपके वहाँ एक 160 इन दो पृष्ठों में है एक का पेज और 160 इन दो पृष्ठों में तीन तारीखा आप देखेंगे थोड़ी शब्दों में अंतर जरूर किया अजात से वाव से वहां पर है क्या अजात से हल्का अंतर करके उसी तारिका को रखा गया इसलिए भाष्यकार कहेंगे तो हम पहले व्याख्यान कर चुके बड़ा शब्द धर्म भाव भाव को धर्म को बैठी चीज है ना इसलिए कोई अतिरिक्त व्याख्या नहीं करेगी अजात शर्मस्य जाति वादि अजातो धर्मो मर्ति कथमेश नए पुस्तकों में पता नहीं मेरे को पेज नंबर बता रहा है।, तो है तब तो ठीक है सर ढूंढते रह जाओगी कहाँ या मिली नीरा शैव धर्म से जाति अजातो ही अमृतो धर्मो मर्तता न नव्यमृतम मर्त न मर्तम अमृत प्रकृतेर अन्य भाव न कथित भविष्य स्वभामृतो यो गर्तता कृतकनामृतस्त कथम स्था निश्चल अजात धर्म से अजात भाव पदार कुछ प्रतिशत व्याख्या था द्वैतवादी जो भरत प्रपंच बता चुका ना भरत प्रपंच नामक थे जो अजन्म आत्मा का जन्म मान लिया अजात धर्म से अजात भाव पदार जो आत्मा उसी का परिणाम हो करके जगत का परिणाम हो गया जाति मिचंदी के चित्तवादी भरत प्रपंच से मैं कहना चाहता हूँ यह अजात ही अमृतो धर्म मर्दता जो आजाद वस्तु है वो अमृत धर्म वाला होगा और वो अमृत धर्म वाला आजाद वस्तु मर्दता को कैसे प्राप्त हो सकता है अनित्यता को कैसे प्राप्त होगा? इनके संसार में देखा गया न भगवती अमृतम मर्त्यम जो नित्य माना गया वो विनाशी कभी नहीं होता न मत्यंच अमृतम तथा जो भी विनाशी है वह कभी अविनाशी नहीं होता क्योंकि प्रकृति अन्यता भाव न कथित भविष्यति जिस वस्तु का जो स्वभाव है अग्नि का उष्टत्व है उष्टत्व कोई बदलता नहीं अग्नि का उष्टत्व सदा उष्टत्व ही रहेगा अभिव्यक्त अनिव्यक्त वो एक अलग बात है अभिव्यक्ति अनिव्यक्ति बोले व्यवस्था नहीं करना आपका जो स्वभाव है वो तो स्वभाव का तो तो त्यागता नहीं है अप्रतिबंधकेंति प्रतिबंधकें सदी प्रतिबंध का अभाव जिसका जो स्वभाव है वह अवश्य ही रहता है उसमें परिवर्तन कभी देखने को मिलता इसे कदर प्रकृत अन्य भी प्रकार न भविष्य थी और यदि जो स्वभाव से अमृत है वो भी मृत्यु तक को प्राप्त कर गया तुम्हारे प्रयास से जन्म मुक्ति कैसे नित्य हो सकेगा बताओ स्वभाव अमृता यश्य धर्म अमृत जो स्वभाव जिस वस्तु का धर्म अमृत है मृतता चेत यदि वह भी विनाशत्व को प्राप्त करने लग जाए उत्पन्नस्य कृतके उत्पन्न से मृत्यु निश्चल आपके कार्य से जन जो मृतत्व है वह कैसे नित्य हो सकेगा अर्थ कदा तो भी नहीं हो सकता है अतएव अजातवाद को स्वीकार करना पड़ेगा और आप तो स्वरूप को नित्य मान नहीं होगा तो कहते हैं सदस्यवाद सर्वे भाष्य का संसद वाद ने सर्वे अपनी कृतवास्य पहले ही इन श्लोकों का भाषण कर चुके हैं कहते महाराज दोबारा क्यों रखा है यहाँ पर गौरपाद जी ने दोबारा यहाँ क्यों लाए फिर पुनरुक्ति दोष है है ना? अच्छा नहीं नहीं यहाँ पर यहाँ लाने का भी कुछ फल है पुनरुक्ति दोष नहीं है क्या फल है कहते पुनर्थान श्लोका नाम ये उपन्यास श्लोकों को दोबारा उपन्यास करने का लाभ गया पक्षा नाम अन्योन विरोधित अनुपत्ति अनुमोल प्रस्ताव कदम परवादी पक्षों का परस्पर विरोध का ख्यापन के द्वारा उनकी सिद्धांतों का अनुपत्ति का हम अनुमोदन करने के लिए दोबारा इस दो बारह लोग का भी यही सिद्धांत ना जब विद्यमान है उत्पन्न हो गया तो मतलब क्या जो अमृत है जो विद्यमान है जो नित्य है जो सत्य है, जो पारमार्थिज है उसे उत्पत्ति मान एक गलत है और जो विद्या है जो अनित विनाशी उसे उत्पत्ति नहीं हो सकता अभा रूपा है जो है उत्पत्ति नहीं इसे उनके मतों का खंडन करने में ये साफ़ देता युक्ति है क्यों नहीं मानते उनके मातों को कोई पूछता है उसके लिए जवाब क्योंकि जो आजाद है उसका जन्म नहीं हो सकता सीधे सीधे हेतु दे दिया प्रकृति भावो न कत कारण यह है जो जिसका स्वभाव है उसे परिवर्तन आप ला नहीं सकते जो जिसका स्वभाव नहीं है उससे किस स्वभाव का आरोपित नहीं कर सकते आत्मा का स्वभाव है आपके स्वरूप का स्वभाव है कि वो अजय है अत्य से जन्म का कथन कर नहीं सकते। और दूसरा मुख्य बात इन्होंने कहा है यदि अमृत वस्तु भी मृतता को प्राप्त हो जाए तुम्हारे विवेक ज्ञान आदि जिन्हें मुक्ति टिक नहीं कृतज्ञ न अमृत द्वैतवादियों के मत में जो कृतज्ञ न अमृत कार्य के द्वारा निष्पादित जो, द्वार जो अमृत है कथम स्थापित है वह कैसे व्यक्ति तो हो सकता है कि दो मुख्य बातें जो दिया गया है। वो तो वर्तमान प्रसंग में अनुकूल होने के कारण दो बार इसको ग्रहण किया गया और ये तो पारमार्थिक वस्तुओं के स्वभाव की बात है लौकिक वस्तु के स्वभाव को भी कोई बदल नहीं पाता है लौकिक वस्तु में अग्नि आदि इनके स्वभाव को भी कोई बदल नहीं पाता है ये तो पारमार्थिक वस्तु इसके स्वभाव क्या बदलोग सांसिधिकी स्वाभाविकी सहजा अक्रदा चया प्रकृति से तिविकिया जहातिया प्रकृति किसे कहते हैं उसको समझा रहे हैं जो सांसिद्धि की है उसका नाम प्रकृति है जो सांग योग्य अनुष्ठान के द्वारा परिसमाप्त किया हुआ जो तीनों काल में विद्यमान रहे उसका नाम शांस सिद्धि की उसका नाम क्या है सांसिद्धि के होता है अभी कोई सिद्धि आपको मिल गया मेरे बाद में लोप हो गया तो सांसिद्धि की नहीं मंत्र तंत्र जब तक करके तो सिद्धियाँ प्राप्त कर लेते हैं। इन वे जो सिद्धियां हैं वो तो कामयाबी नहीं है क्योंकि समय के बाद नष्ट हो जाते लेकिन जो योगी लोग करते अनिमा गरिमा लघिमा आदि सिद्धियाँ जो प्राप्त करते अष्ट सिद्धि जो दिया गया वो सदा सदा विद्यमान वो नष्ट होने वाला नहीं है। जैसा वैसे ये भी समझाओ सांत सिद्धि की होता है अग्नि की उष्ट तो स्वभाव तीनों ही कालो में अग्नि में उत तो रहेगा भले प्रतिबंधक के द्वारा उसके उसका अभिभूत कर लोगे लेकिन उसको मिटा नहीं सकोगे उसके स्वभाव को ठंडा नहीं कर सकते हो तीनों ही कालों में वह उष्ण नहीं रहेगा दूसरा स्वाभाविक स्वभाव सिद्ध जैसे पक्षी उड़ जाए तो उड़ने के स्वभाव उसके प्रसंग आया है कि कौए ने अंडे को पाला हंस के अंडे को कौवे ने पाला हंस के अंडे को जब तो बतक को तो बतक के अंडे को भी पालते हो है ना कहल का भी पाल कहल का तो घर उड़ेगा इसलिए उसकी तो बात नहीं लेना है हमें यहाँ दो दृष्टान देना है जिससे पानी में कूद जाते उड़ते नहीं और कौत देखती रह जाती ये क्या हो गया हमने इसको पाला हमारा बच्चा काला है नहीं सबसे ताला दोष मेरे जैसे भी काला होना चाहिए वो तो गोरा घसी निकल गया और दूसरी बार हम हवा में उड़ते उड़े पानी में कूद गया ये क्या बात हुई वो तो समझ नहीं पाता इस चीज हुआ, कैसे हुआ उसको है, किसी का अंडा को लाया और अपना अंडा समझो पाल रहा इसके अपनी भी है जैसे कबूतर करता है ना कहानी है कहा कबूतर का तो वो प्रसिद्ध है वैसे ये भी है क्या ही दिया कि कौन सी पुराण में कहीं आया है टिप्पण कार ने बताया है जैसे हंसारी को दृष्टान दिया है उसी प्रकार ऐसी समझो तो कहते है की देखिए शांस देखिए स्वाभाविक ही ये स्वाभाव क्या बोल रहा था स्वाभाविक तो, तो पानी में ही जाएगा पानी ही उसका ओरिजिनल जैसा है वो यही मान के चलता है जितना भी चाहे कोई भी पाले उसका अपने स्वभाव के अनुसार हो तो वही जाएगा छोड़ेगा है। तो स्वाभाविक ही आकाश में उठना पक्षी का स्वभाव उसी प्रकार ऐसी चाहे कौवा पाले वो तो कबूतर या जो है कोयल काका बोलेगा नहीं हो आकाश लेगा क्या होकर अपने तो ही आवाज निकालेगा तो उसी प्रकार यहाँ पर भी है स्वाभाविक वस्तु होते है और तीसरा सहजा सहजा स्वभाव है जल का स्वभाव है चाहे जितना भी कर लो तो ही जाए कितना लोग खो गया कितना बड़ा डेम बनाओ उसको भी पार करके निकल पड़े और खतरा उल्टा हो जाता है ज्यादा लंबा चौड़ा बना और उसको रोक ही तो पूरा पूरे बांध उनको उखाड़ के चल देता है इतना प्रेशर वहाँ क्रिएट हो जाएगा बांध को उखाड़ देगा इधर गेट बनाए जाते नीचे से पानी छोड़ दिया जाता है यहाँ देखेंगे इतना उन्हें चाहे हो रहा था गेट खोल दो ज्यादा गेट खोल देते लेकिन पानी वहाँ से बह जाए निकलने लग तो जाए तो प्रेशर बराबर हो जाता है बैलेंस हो जाता है मैं तो वो स्वाभा निम्न प्रदेश की ओर जाना है सहजा वृत्ति है उसका निम्न प्रदेश की ओर बहना तो सहज वृत्ति है उसे आप रोकना चाहो बदलना चाहो नहीं कर सकते कितना देर के लिए करो बर्फ भी बंद करके रखो बर्फ बना रखो कितने साल तक बना के रखो वो भी पिघल जाती टिकने हैं नहीं बनेगी इसी तरह यहाँ पर भी गए सहजा और चौथी और आपके अंदर कृत नहीं है आपने करने के प्रयास किया किसी चीज को आपके करने पर कुछ जो होता नहीं ऐसा जो स्वभाव जो को, तो तो को आपने बनाया वो तो ठंडा पानी देने लगा आपने पानी भरा उसको ठंडा करके गुतला दिया उसने ये कृता है तो पानी डाल दो आपको पानी दे देगा पीने को बाद में गया, तो गया करता है स्वभाव जो भी डर सबको पी जाती है खिलाती है वापस लेकिन उसी मिट्टी को अपने घड़ा बना दिया कृत स्वभाव हो गया आप, आप उसका परिवर्तन करोगे तो कृत स्वभाव अलग हो जाता है लेकिन आप बनाए वे घड़े से चाहो कि उपरा पानी दे दे सकता कृत स्वभाव ही होते हैं स्वभाव है तो आप जितना भी चाहो गर्म पानी नहीं देगा आपको गर्म पानी घड़े से आप हो जाएगा पड़ेगा चूल्हा जला करे को पकाना पड़ेगा ना उसके साथ पानी के साथ तभी तो गर्म होएगा वो नहीं तो अपने आप स्वभाव है कि वो ठंडा पानी ही दे सकता है गर्म पानी इसीलिए अकृता छी की उसी को यहाँ प्रकृति शब्द शास्त्र में कहा गया है यह स्वभावम न जो प्रकृति वैसी है जो की अपने स्वभाव का विद्यागति नहीं है स्मार लौकिकी भी प्रकृति न विपरीती जिसलिए जो लौकिकी प्रकृति है ना वो भी विपरीत को प्राप्त नहीं करती है नृद्धि में हास होती का वह कौन सी है पूछे जाने जवाब देती है सम्यक सिद्धि ही दिखी संसिद्धि ही सम्यक सिद्धि संसिधि ही यहाँ नीचे टीकाकार दिवस पर सांग योगाए परिसर संसिधि सिद्धाराम अनिवार्य ऐश्वर्य प्राप्त सामग्री संपन्न योग जो है प्रत्यान आदि सामग्री अनुसंपन्न योगियों के द्वारा जो प्राप्त जो सिद्धियाँ हैं अनिवार्य ऐश्वर्य उसको भी सांसिद्धि कहा जाता है या स्वभाव न जहादि पत्र भवा यदि सांसि उसको संसिद्धि कहते हैं तो उसमें होने वाला स्वभाव को सांसिधि की तन निमित्त उत्पत्तिया ते आश्रय यथा योगी नाम सिद्धा नाम अनिमाद्यश्वरी प्राप्ति योगियों जो सिद्ध लोग हैं उनके द्वारा प्राप्त जो अनिमाद्यश्वरी है प्रकृति सा भूत भविष्य काल और भी योगी नाम नव परि वो उसको प्रकृति कहते हैं चाहे भूत काल के हो भविष्य काल में हो वर्तन में तो ही है उन योगियों का त्यागता नहीं है साधारण या त्रिकारिक संबंध अवच्छिन्न रहता है वो उसको हम कहते है सांसिक तथा वसा उसी प्रकार प्रकृति जैसे योगियों में सांसुद्धि का प्रय उ प्रकार से यह वस्तुओं का भी वस्तु का अपराध सांस्कृति स्वभाव है देवा। जनना अनुकूल जनिया हो गया अनुकूल टिप्पणी में गलती है नुह जोड़ना पड़ेगा चौथ नंबर टिप्पण तथा स्वाभाविकी द्रव्य स्वभाव दैव स्वाभाविक द्रव्य स्वभाव तथा अग्नि आदि नुष्ट प्रकाशादि लक्षण मूल भाषा रहा हूँ जैसे कि अग्नि आदि है उस प्रकाश आदि रूप आप अनुभव करते हैं, है पुत्र स्वभाव सांस्कृति की दूसरी होगी स्वाभाविक की